श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद सैतालीस समाधि में श्री कृष्ण प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरी प्रसंग और संकीर्तन करते हैं करीब तीन चार बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं भावाविष्ट हैं थोड़ी देर बाद जगन माता से बातें करते हैं माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा माँ उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं माँ समझ गया एक कला ही पर्याप्त होगी उसी से तेरा काम हो जाएगा जीव शिक्षण होगा क्या श्री कृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में सख्त संचार कर रहे हैं क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीव जीवों के जीवों के को शिक्षा देंगे मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं राखाल से कहते हैं तू नाराज हो गया था मैंने तुझे क्यों नाराज किया इसका कारण है दवा अपना ठीक असर करेगी समझ कर। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं कुछ देर बाद कहते हैं हाजरा को देखा शुष्क काठवत काष्ठवत है तब यहाँ रहता क्यों है इसका कारण है जटिला कुटिला के रहते ही लीला की पुष्टि होती है मास्टर के प्रति ईश्वर का रूप मानना पड़ता है जगत धात्री रूप का अर्थ जानते हो उन्होंने जगत को धारण कर रखा है उनके धारण न करने से उनके पालन न करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाया जाए मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है उसी के हृदय में जगत धात्री उदित होती है राखाल मन मतवाला हाथी है श्री कृष्ण। सिंह वाहनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए हैं संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है श्री कृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं कमरे में धोनी दी गई श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं माता का चिंतन कर रहे हैं बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे मास्टर और राखाल भी बैठे हैं बाहर चाँद निकला हुआ है जगत चुपचाप हंस रहा है कमरे के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री राम कृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं आप भावमग्न हैं कुछ देर बाद बातें की अब भी भावाविष्ट हैं